बाईस प्राप्त तो हाँ। है तेईस चलेगा इदानी सुख साधन भूतेशीति सुख साधन भूतेशन में प्रीति है अन्ना सुख साधन है उसमें प्रीति है जैसे सुख साधन में अन्नादि में प्रीति है इस प्रकार आत्मा में प्रीति है आत्मा में पीत होने से आत्मा भी सुख साधन हो जाए अनाधिव सुख साधन चाद ये शंका करता है सुख साधन को को साधन तो प्रिया सुख साधनता रूप उपाधि के कारण अन्नपानदि प्रिय होते हैं। है अन्नपानादि में सुख साधनता है सुख साधनता होने से अन्नपान आदि प्रिय है तो आत्मा यदि प्रिय है तो वो भी सुख साधन हो जाएगा अन्नपानदय सुख साधन तो उपाधि के कारण उपाधि न यथा प्रिया उद्दिष्ट अन्नपान आदि प्रिय होते हैं। दिखे गए आत्मा आपकूल है नहीं अनुकूल्याद प्रियवाद आत्मा भी प्रिय है तो अन्नादि समूह अर्थात तो अन्नपानादिवत सुख साधनों से आद अन्नपान आदि के समान सुख साधन आत्मा हो जाए ये शंका है आत्मानुकूल्याद अन्नादि आत्मान तमचेदमुनात्रक अनुकूल सैनस्कर्म कर्ता त्मा अनुकूल्याद अन्नादि समेद यहाँ तक पूर्व शोक शंका के साथ ही उसकी व्याख्या पूर्व टीका में होगी आत्मा अनुकूल्याद आत्मा अनुकूल है अनुकूल से भाव अनुकूल आत्मा में अनुकूल तो रहेगा अनुकूल है अनुकूल आ... आत्मा भी अनुकूल होने से अन्नादि सम अन्नादि सम का अर्थ किया टीका मुन पानाधिवत सुख साधन सात आत्मा सुख साधन हो जाए चेत यहाँ तो शंका हुई सिद्धांत कहता अमना अत्र कह अनुकूल सब्य आत्मा यदि सुख साधन हो जाए सुख साधन के द्वारा अनुकूल अनुकूल किसको सुख मिलेगा सुख साधना से आत्मा को सुख मिलता है अन्नपानादी के द्वारा आत्मा अनुकूल होता है आत्मा भी यदि सुख साधन हो जाए तो फिर अनुकूल किसका उपकार होगा आत्मा कौन क अनुकूल अनुकूल किसके है? उपकार किसका होगा कौन उपकार्य होगा अन्नपाना भी उपकार आत्मा है उपकार्य आत्मा भी उपकार सुख साधन हो जाए तो उपकार्य कौन होगा कहीं आत्मा ही उपकार्य आत्मा ही उपकार्य आत्मा ही उपकार आत्मा ही कर्म आत्मा ही कर्ता दोनों बनेगा नई कश्मीन कर्म करता आत्मा कर्म हो और करता हो अनुकूल जन का सुख साधन का सुख देने वाला भी है और सुख का कर्म भी है दोनों होगा चैत्र ग्रामम करता, और ग्राम होता है कर्म ग्राम हो ग्रामम ग प्रयोग होता है चैत्र है चैत्र ग होता है एक में कर्म कर्तृत्व विरोध है अनुकूल का साधन है सुख देने वाला करता है और कर्म कौन होगा आत्मा सुख मिलेगा आत्मा को अथवा आत्मा स्वयं भोग करने वाला है भोक्ता त्वरता होगा असुख साधन है कर्म भोग्य और आत्मा स्वयं भोग्य और उपभोक्ता दोनों नहीं बनेगा अतःदम अनुमानम सूचितम सूचित है स्पष्ट नहीं कहा अनुमान के सूचना इसी में है बीमता आत्मा सुख साधन भविष्य में ये पूरा किसी का आत्मा को पक्ष बनाया साध्य होगा सुख साधन ये प्रियत्व प्रिय दृष्टान्त क्या है अन्ना अन्नपान अन्नादिवत अन्नादि दृष्टान्त है अन्नपान भी होगा ये ये प्रियम तुख साधन अन्नादि में प्रियव है सुख साधनत्व है व्याप्ति ज्ञान होने पर पक्ष में आत्मा में प्रियव रहने से भी सुख हो जाए उसका उत्तर सिद्धांत कहता है अन्नपानादिश भोग्यत्व उपाधि रीति अभिप्राय है ना ये सो उधि का हेतु है इसमें उपाधि है अन्नपानादि में क्या उपाधि है भोग्यत्वम जैसे धूम से कोई वन्... व... वन्नी से कोई धूम अनुमान करता है वन्नी को देखकर के धूम अनुमान करेगा ठीक है नहीं नहीं। वन्नी होने से अवश्य ही धूम रहेगा वहाँ उपाधि है आर्द्र ईंधन संयुक्त इसी प्रकार इसमें उपाधि साध्य व्यापक तो सती साधना व्यापक उपाधि का लक्षण ही इसमें उपाधि क्या दिया है भोग्य तुम क्या उपाधि भोग्य तुम देखो साध्य का व्यापक हो अनुमानी साध्य क्या है सुख साधन यत्र सुख तो साधनत्म अन्नपानादि में सुख साधनत्व उसमें भोग्यत्व ये तो सुख साधन साध्य है वहाँ उपाधि है भोग्यत्व साध्य के व्यापक बना है, है. साध्य क्या हुआ सुख साधन अन्नपाना जी दृष्टांत में है उसे भोग्यत्व तो भी है, है, है. यत्र ये साध्यम सुख साधन तथा तथा उपाधि भोग्यत्म साधक हो गया अच्छा साधन क्या है प्रियत्व यत्र प्रियव आत्मा में प्रियत्व है वहाँ भोग्यत्व है आत्मा भोग्य है तो साधन तो रहा प्रियव हेतु तो आत्मा में है उपाधि भोग्य तो रहा तो साधन का व्यापक बनेगा नहीं बनेगा साधन का क्या बनेगा तो उपाधि बनेगी भोग्य तो साधन का अभ्याप अभ्यापक होने से ही उपाधि बना साध्य का अभ्यापक और साधन का अव्यापक उपाधि क्या हुई भोग्य तो भोग्य तो उपाधि के अभिष्रा से सिद्धांत परिहार करता है अमुना अत्र कह अनुकूलितव्य से आद अनुकूल अत्र लोग अमुना सुख साधन तया अनुकूल अनुकूल न अनुकूल कौन से याद अनुकूल किसका उपकार होगा न को किसी अतिथ्य कोई नहीं है क्योंकि आत्माती आत्मा सत्य तो आत्मा कोई भोक्ता है नहीं नहीं। तो भोक्ता, कौन होगा? भोक्ता आत्मा है और भोग्य स्वयं के साथ न होगा नये अनुकूल आत्मा भोग साधन हो और भोक्ता भी हो इतना एक कर्म करते नहीं बनेगा एक आत्मा में एक समय में उपकार और उपकार दोनों बनेगा इति धर्म विरुद्ध विरुद्ध होने से आत्मा सुख साधन नहीं होगा सुख साधन तो वहाँ रहेगा जहाँ भोग्य तो हो आत्मा में प्रियत्व तो है तो नहीं है उपाधि के अभाव से ऐसी अनुभव होता है साध्य का व्यापक है उपाधि ये तो साध्यम तत्र उपाधि व्यापक कौन हुआ उपाधि यपक अभाव उपाधि ना तर साध्यम अपनी नाती आत्मा में भोग्य तो है उपाधि का अभाव हुआ उपाधि का अभाव होने किसका भाव होगा साधे का अभाव साधे क्या है सुख साधन तो उसका भाव आत्मा में सुख साधन तो रहेगा नहीं, नहीं।, नहीं रहेगा अच्छा अन्न सुख साधन है? है इस प्रकार आत्मा सुख साधन नहीं हुआ इसे कहा अभी शंका करते है सुख साधन नहीं हो अन्ना आदि में सुख साधन तो है क्या है। अन्ना आदि में जैसे सुख साधन तो है इस प्रकार आत्मा में सुख साधन तो है। नहीं है। कोई बात नहीं किन्तु सुख सुख सुख साधन है सुख स्वयं सुख का साधन है क्या अन्नपाना आदि सुख साधन है सुख सुख का साधन नहीं तो सुख भक्ता का शेष है उपकार के भक्ता आत्मा का उपकार किया नहीं सुख जैसे सुख सुख साधन नहीं होने पर भी भक्ता का शेष हुआ उपकार हुआ ठीक इस प्रकार आत्मा भक्ता का शेष हो आत्मा सुख साधन नहीं है किंतु भक्ता का शेष उपकार को सुख सुख साधन है क्या सुख साधन नहीं होने पर भी भक्ता का उपकार किया नहीं इसी प्रकार आत्मा भी सुख साधन भले ही नहीं हो सुख जैसे भोक्ता का शेष है आत्मा भी भोक्ता का शेष उपकारक हो जाए ये आसंख्य सुखव देखो नदिवत सुख साधन तो अभाव भी सुखवद भक्त से सता सुख में जैसे भक्त से सत्व तो है ऐसा आत्मा भी हो जाए ये आशंख्य आत्म निर से प्रेम पदत्वात्मति परिहति आत्मा है नित से प्रेम का विषय आत्मा क्या है निरत से प्रेम का विषय है उनसे नम अर्थात भोक्ता का शेष नहीं होगा सुखे वैसिक प्रीति प्रियः मात्रहात्मा प्रियः सुखे व्यभिचर तेरती महात्म व्यभिचारिणी वैसे के सुख है प्रीत मात्र वैसे के सुख में प्रीत स्नेह है प्रीति मात्र केवल प्रीति है आत्मा तो अति आत्मा क्या है uh -huh. सुख में तो केवल प्रीति है आत्मा में तो केवल प्रीत नहीं निरत्य से प्रीति उससे बढ़कर के प्रीति अधिक है नृत्य से प्रीति इसलिए अति प्रिय सुख है ऐसा व्यभिचरती जो प्रीति है वैसे के ये व्यभिचरती एक विषय से जो सुख प्राप्त होता है हमेशा उसी को कोई चाहता है नहीं। एक विषय सुख छोड़कर दूसरे विषय चाहते दूसरे विषय सुख प्राप्त होने पर अन्य विषय चाहते चाहते हैं नहीं? नहीं इसलिए सुख में क्या हुआ प्रीति का व्यविचार हुआ सब सुख में इच्छा सर्वता है नहीं, नहीं।, नहीं। किस जो विषय जो सुख में कभी इच्छा किसी में कभी इच्छा आत्मा नी व्य विभिचार ना आत्मा में कभी व्यविचार है आत्मा तो हमेशा ही प्रिय है इसलिए निजत प्रेम का विषय आत्मा है ही के ही के सुखे, नितिशयजन्य सुख में निरतिशय प्रीत प्रीति प्रीत प्रीत नहीं निरिश नहीं प्रीति आत्मा तो अति प्रिय अति प्रिय का निरातिशय प्रेम विषय निर प्रेम का विषय है क्या अतु नजन्य सुख तुल्य विसर्जन्य सुख के समान है आत्मा अपना न विसर्जन्य सुख तुल्य तथा उभपत्तिमा दोनों में वैसे प्रीति में सुख में केवल प्रीति है और आत्मा में नृत्य प्रति दोनों में युक्ति देते हैं उपपति युक्ति कहते हैं क्योंकि सुखे ऐसा व्यभिचारती ऐसा प्रीति सुख में व्यभिचार को प्राप्त करती कभी की सुख रहती कभी सुख में नहीं रहेगी भोजन जन्य साय सुखा में प्रीति है भोजन करने के बाद भोजन प्रीति है सायजन शायन जन्य प्रीति अथवा संगीत जन्य श्रवण जन्य प्रीति किसमें प्रीति है एक विषय में प्रीति निरंतर है व्यभिचरती ऐसा किंतु आत्मा में कभी प्रीत नहीं है ऐसा है आत्मा तो हमेशा ही प्रिय है सुखे वैसे के सुखे जाया ऐसा प्रीति व्यभिचरती व्यभिचार को प्राप्त करती है कदाचित सुखान्तरं सुखान्तरं सुखान्तरं गच्छति गच्छति गच्छति सुखे सुखे व्यभिचरति प्रीति अन्य को अन्ख कोई अहति सुख में अख में नस्मता अवतिषेक सुख में सुख में निरंतर प्रीति नहीं आत्मा ने तो विद्या प्रीति नी आत्मा में जो प्रीति है वो नहीं है व्यविचारणी नहीं का क्या अर्थ विषयांतर गिनी न भगती अन्य विषय में नहीं।, नहीं जाती और तो निर तया सा साकार तो आत्मा में प्रीति निर है सुख गोचराया प्रीतिर व्यभिचार दर्शेती सुखों के विषय करने वाले जो प्रीति है उसका व्यभिचार दिखाते है एक त्यक् न्यदा दत्ते सुखम वैषयिक सदा त्म त्याजो न चा देय तस्चरेत कथम वैषिकसुखम सदा एकम त्य अन्य दु विसर्जन सुख है एक विशेषजन सुख को कोई हमेशा चाहता है एकम त्यक्ता अन्य दैसहीिक सुखम एक वैसे के सुख को छोड़ कर अन्य ग्रहण करना चाहता है और आत्मा का त्याग कोई करना चाहते है आत्मा का ग्रहण करना चाहते हैं ग्रहण करना चाहते हो आत्मा का ग्रहण करना चाहते हो न आत्मा त्याज्य न चाह ग्रहण करना तो अपने से भिन्न अपने स्वरूप का ग्रहण किसे करना है आत्मा त्याज्य ग्राह्य है नहीं। आत्मा न त्याज्य न चा दे नहीं है तस्मिन कथम बेबिचारे प्रीति का बेबीचारे होगा के वैसेमी किसको छोड़ देना है इसको छोड़ो दूसरे लोग वैसेमी है नहीं आप, पढ़ते भी एक पुस्तक बहुत पढ़ा छोड़ो दूसरे पुस्तक निकालो कभी पढ़ा चालू करे थे दूसरे ऐसा होता नहीं और आत्मा के लिए आत्मा को छोड़ देना कभी होता है न चार्य न चार्य तो प्रीति का व्यविचार आत्मा कैसे होगा आत्मा ने तो से तो व्यविचार भाव आत्मा में प्रीति के व्यविचार का अभाव दिखाया नहीं। नहीं? क्यों नहीं आत्मा त्याज्य क्यों नहीं अयोग्य तो आज अपन से भिन्न का त्याग अथवा ग्रहण होगा अपना स्वरूप का त्याग हो या ग्रहण होगा दोनों नहीं होगा फलित कथम व्यविचार आत्मा हान हान है त्याग वाह हान विषय हान उपादान का विषय ग्रहण का विषय है नहीं।, नहीं।, नहीं हान उपादान का विषय तो आत्मा में नहीं।, नहीं हान का त्याग उपादान का तो ग्रहण त्याग और ग्रहण का विषय तो आत्मा में नहीं अब रास्ता में जाते हो कहीं तिनका गिरा है उसका त्याग करते हुआ ग्रहण करते होते <laughs> जिस तुम तो तनिका से उठा कर रखते तो, हो बैग में भरते हो रास्ता में जाते है तिनका कोई मैच टिकट टुकड़ा गिरा है उसको रखते हो ब्याग में ग्रहण करते हो और त्याग करते थे त्याग भी नहीं ग्रहण भी नहीं क्या करते उपेक्षा उपेक्षा करते है ना नहीं कहते इस प्रकार आत्मा त्याग का विषय नहीं हो ग्रहण का विषय नहीं हो किन्तु उपेक्षा का विषय तो हो है रास्ता में जाते हो तिनका गिरा है उसका त्याग करते हो ग्रहण करते हो नहीं उपेक्षा करते हो जैसे उपेक्षा का विषय हो गया त्रिनादि ऐसे आत्मा भी उपेक्षा का विषय हो जाए खानादि विषय तो अभावी आत्मा त्रिनादिपेक्षा विषय तो हम क्यों ना त्रिनादि जैसे उपेक्षा का विषय है आत्मा भी उपेक्षा का विषय क्यों नहीं होगा ऐसे शंका करते है खाना दान निजात्मनः ृपेक्षा चेत्रि उपेक्षिस्वेक्षेक्षत्मे हाना विहीन उपेक्षा उपेक्षाचेत उपेक्षा नकार हानादान विहीन उपेक्षा चेत आत्मा में हान होता है आत्मा का आदान ग्रहण होता है हाना हानादान विहीन ही आत्मा हानादान विहीन अस्मिन का आत्मा उपेक्षा चेत तिरधिपत तिर निस प्रकार हानादान नहीं होने पर भी उपेक्षा होती है इसी प्रकार आत्मा उपेक्षा हो ना दान विहीन अस्मिन आत्मनी फिर न्याेक्षा चेत उपेक्षा हो चेत में एक उपेक्षा में वो है तो सिद्धांत जो उत्तर देता है उपेक्षित स्वरूपत् आत्मा उपेक्षा करने वाले का अपना स्वरूप है आत्मा क्या है उपेक्षित स्वरूप है उपेक्षा फिर कौन करेगा आत्मा स्वयं उपेक्षा करने वाला है तो उपेक्षा यदि आत्मा का करे तो करने वाला कौन होगा निजा आत्मा उपेक्षा होगा अपना स्वरूप तो अपने द्वारा उपेक्षा हो सकता है तो न निजात्मा न अपने स्वरूप का उपेक्षा नहीं स्वरूप की उपेक्षा नहीं होगी अपना स्वरूप है उपेक्षित करने वाला का स्वरूप आत्मा है उसकी उपेक्षा कैसे करेगा हानकार थे परिचय हो स्वीकार हो उपेक्षा तो उदासीन न ग्रहण करना न्याय करना उदासन ये उपेक्षा है आत्मा में हानादि अभिषेक उपेक्षा भी न संभवती आत्मा में हान विषय तो है उपादान विषय तो है इसे हाना आदि विषय तो नहीं है इसे उपेक्षा विषय तो भी न संभवती अयोग्य तो आत्मा भी उपेक्षा का विषय नहीं इसे अभिप्राय से कहते है और तो अपना स्वरूप है उसकी उपेक्षा भी नहीं होगी उपेक्षा करतु उपेक्षा करने वाले यो निज आत्मा अविनाशी स्वरूप अपना स्वरूप आत्मा अविनाशी स्वरूप है स्वस्वरूप अपना स्वरूप है अपने व्यतरित्व की उपेक्षा होती अपना स्वरूप की उपेक्षा स्व्य तीर्ण आदि उपेक्षा स्व्य तीर्णादि की उपेक्षा होती, होती है, नहीं नहीं है। इसी प्रकार आत्मा की उपेक्षा तो उपेक्षा विशेषत्व न भी देते क्यूँकी वो नहीं है व्यतिरित हो वो अपना स्वरूप उपेक्षा विशेषत्व भी नहीं है हान विषयत्म आत्मनु नास्ती उत्तम अनुपन्नम आत्मा ने हान विषय तो नहीं ये जो कहा ये ठीक नहीं है कभी कभी द्वेशात त्याज्य दर्शनाथ ये शंका कभी द्वेश होता अपने में सर्जत छोड़ देते आत्महत्या कर देते पर त्याजत्व तो हान विषय तो आत्मा में या नहीं शंका करते हैं रोग क्रोधा भूता न ममूर्षा वीक्षते क्वचि तेषा भव त्याजा भव्य आत्मे यदि तन्ही क्वित रोग क्रोध क्रोधा भी होता नाम मूर्षा भी तो तो त्याज्य त्याज भवे यदि यहाँ तक शंका हुई सिद्धांत कहता नहीं और ठीक नहीं है क्वचित कहीं कहीं सब लोग नहीं चाहते रोग बहुत रोग कष्ट होता है देखते रोग बहुत कष्ट होता है तो सूर्य सब छोड़ देते हैं और तो क्रोध के कारण बहुत क्रोध होता है क्रोध कोई दुखी होता है कोई क्रोध होगा और सर छोड़ देता है चलाना लगा दिया दूसरे पर नाराज होकर के अपने लगाया चला ऐसे ही करते है रोग क्रोध अभी बोताना दुखी होकर के भी सरे छोड़ देते हैं मुमूर्सा मन की इच्छा क्वेश्चित दिखती है तो द्वेश आत्मा में तब तो द्वेशात आत्मा त्याज्य भवे आत्मा त्याज्य होगा यदि, यदि कहते हो तो नहीं वो ठीक नहीं है तो मुछा दृश्यते तथा आत्मनि द्वेष संभव मन की इच्छा दिखती किस किसी की आत्मा में द्वेश है वृश्चिक में बिच में द्वेष है द्वेश जिस प्रकार इसे आत्मा भी द्वेष है वृक्षिका त्याज्य है वृक्षिक इस प्रकार आत्मा भी त्याज्य होगा वृश्चिका अधिपत आत्मा भी त्याज्य त्याग करने का विषय होगा इतनी यदि उच्च यदि कहते हो कहते ती ठीक नहीं वो जो त्याग करना कोई चाहता है आत्मा का त्याग करना नहीं चाहता है तो त्याग से देह व्यती दे विशेष किसको छोड़ना चाहता है देह को छोड़ना चाहता है आत्मा का त्याग नहीं आत्महत्या शब्द प्रयोग करते ही और तो देह में आत्मा शब्द प्रयोग करके देह को आत्मा मानते हैं ना देह में आत्मा है मिथ्या आत्मा है उसको महान करेगी आत्महत्या शब्द कहते आत्मा की हत्या कभी होगी आत्मा तो नीचे है वही आत्मा को छोड़ना नहीं चाहता है देह को छोड़ना चाहते है ये देह में रोग आदि बहुत हो गया उसको छोड़ते त्याग किसमें तो त्याग ऐसी आत्मा व्यति देह विषय स्वार्थ आत्मा से, से भिन्न देह को विषय करता है न एवं देह का त्याग करना चाहते है देह का त्याग करना चाहते है आत्मा का नहीं, नहीं। ती हो तुम उत्सृष्टुम योग्यस्य उचितस्य उचित देह से आत्महत्या तुम त्याग करने की योग्य देह त्याग करने की योग्य है nee. त्यक तुम उत्सृष्ट उत्सर्ग त्याग योग्य है, यो है उचित होता देह वो आत्मा है नहीं. तो आत्मा यदि देह त्याग का विषय नहीं है कश्य तरी देह त्याग करना आत्महत्या करते किसका त्याग करते उसका उत्तर देते है नात्मता त्यक्त योग्य देहत्मता त्यक्तुवस न तस्ति सैष त्याज्ये नात्मता तो काती त्य तुम योग दे त्य तुम योग बहुत ही त्यक तुम योग्य हो गया देह और देह, देह में आत्मता है न आत्मता त्यक तुम योग्य से देह से आत्मता देह में आत्मता नहीं है तो आत्मता किसमे त्यकु रेव सा आत्मता किसमे त्याग करने वाले में त्यक्तू जो त्याग का है उसमें आत्मा का है त्याग का विषय देह हुआ है आत्मा हुआ? देह, देह हुआ।, हुआ देह हुआ न त्यक्तरी अपी सदेश देश त्याग करने वाले भी द्वेश है या देह में देश है देह, देह, देह में त्याग करने वाले में द्वेश नहीं त्याज्य देश तू का खेती और त्याज्य शर्म में द्वेश्ति है त्याज्य कौन हुआ देश किस में है सर में त्याज्य में द्वेश कोई आपत्ति आत्मा न त्याज्य है आत्मा में द्वेश त्यपुर देहा त्यागकारी न हो जो देह त्या त्याग करना चाहता है करता है देहात्रितस्य जीवस्य सा सामता आत्मता, आत्मता में देहा जीव में आत्मता है क्या अर्थ है? है आत्मता, आत्मता है भगवत त्यकपुर आत्म तुम त्याग करने वाला आत्मा है तो प्रकृति के आया कि मैं आया तुम त्याग करने वाला आत्मा देह आत्मा नहीं तो इसलिए उत्तर देते न त्यक्तरी अति सदेश देश त्याग करने वाले में आत्मा में है नहीं नहीं, नहीं। है अब देश किस में जो त्याज्य त्याज्य में देश हो तो न आत्म त्याज आत्मा में त्याज्य तो है द्वेश है नत्मा विद्वेश देह तो उपलब्ध थेगा आत्मा में द्वेश नहीं हो देह में तो द्वेष होता है तो ठीक है देह तो त्याज्य है उसमें द्वेष हो तो क्या आपत्ति देह में द्वेष हो तो कोई आत्मा में कोई आपत्ति है त्याग्य देह गोचर द्वेश सत्य थी त्याज्य है देह उसे देह को विषय करने वाले देश होने पर भी क्षति आत्मा न आत्मा की क्या क्षति त्याग अभाववादी हम क्या कहते आत्मा का त्याग नहीं होता है क्या कहते आत्मा का त्याग आत्मा की त्याग अभाववादी सिद्धांति त्याग अभाव त्याग अभाववादी न मा क्षति आत्मा का त्याग नहीं होता हम कहते देहे में देस है देहे का त्याग हो तो क्या पति है